गवर्नमेंट एम्पीज देर माइंड देयर बेलीज वीकेंड देर बिल्स एंड स्ट्रेंथ इन पंक्तियों का हिंदी रूपांतर इस प्रकार है इसलिए संत और प्रबुद्ध अपनी शासन व्यवस्था में उनके उदरों को भरते किंतु उनके हृदयों को शून्य करते हैं वे उनकी हड्डियों को दृढ़ बनाते परन्तु उनकी इच्छा शक्ति को निर्बल करते हैं लाहौस की सभी बातें उल्टी हैं, उल्टी हमें दिखाई पड़ती है और कारण ऐसा नहीं है कि लाओ से की बात उल्टी है कारण ऐसा है कि हम सब उल्टे खड़े हैं अल्लाह उससे का एक जो अंत से मरने के करीब था अंतिम क्षणों में उसके मित्रों ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसने कहा एक ही इच्छा है मेरी कि इस पृथ्वी पर कि इस पृथ्वी पर मैं पैरों के बल खड़ा था उस परलोक में मैं सिर के बल खड़ा होना चाहता हूं से बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा हमारी को समझ में नहीं आता क्या आप परलोक में उल्टे खड़े होना चाहते हैं तो ने कहा जिसे तुम सीधा खड़ा होना कहते हो उसे इतना उल्टा पाया कि आने वाले जीवन में उल्टा खड़े होकर प्रयोग करना चाहता हूं शायद वही सीधा हो अल्लाह से कि ये बात कि जो जानते हैं जो जागे हुए हैं वे अपनी शासन व्यवस्था में लोगों के पेटों को तो भरते उधर को तो भरते उनकी भूख को तो पूरा करते लेकिन उनके मन को शून्य करते उनकी शरीर की तो सारी जरूरतें पूरी हो इसका ध्यान रखते लेकिन उनका मन महत्वाकांक्षी न बने दिशा में प्रयास करते साधारणतः हम शरीर कितना ही कटे कट जाए गले गल जाए शरीर को कुर्बान करना पड़े कर हो जाए लेकिन मन की आकांक्षा पूरी हो मन की वासनाएं पूरी हो और मन की वासनाओं की वेदी पर हम शरीर को चढ़ाने को सदा हैं चढ़ाते हमारा पूरा जीवन मन की वासनाओं को पूरा करने में शरीर की की हत्या है और साधारणता ऐसे ही हम बुद्धिमान कहेंगे लेकिन लाओस से कहता है कि पेट तो लोगों के भरे हुए हों लेकिन मन खाली मन के खाली होने का क्या अर्थ है और पेट के भरे होने का क्या अर्थ है लोग शरीर से तो स्वस्थ हो शरीर तो उनका भरा पूरा हो शरीर तो उनका बलशाली हो लेकिन मन उनका बिल्कुल कोरा खाली शून्य एम्प हो और परम स्वास्थ्य की अवस्था वही है जब शरीर भरा होता है और मन खाली होता लेकिन हम सब मन को बहुत भर लेते हैं हमारी पूरी जिंदगी मन को भरने की कोशिश है विचारों से वासनाओं से महत्वाकांक्षाओं से मन को हम भरते चले जाते हैं धीरे धीरे शरीर तो हमारा बहुत छोटा रह जाता है मन बहुत बड़ा हो जाता है शरीर तो सिर्फ घसीटता है मन के पीछे लाउस से कहता है मन तो हो खाली ने जगह जगह जो उदाहरण लिए हैं वो ऐसे हैं ने कहता है कि जैसे बर्तन होता खाली किस चीज को आप बर्तन कहते हैं लाओस से बार बार पूछता किस चीज को बर्तन कहते हैं बर्तन की दीवाल को या उसके भीतर के खालीपन को आमतौर से हम बर्तन की दीवाल को बर्तन कहते हैं लाओस से कहता है दीवाल तो बिल्कुल बेकार है वो जो भीतर खाली जगह है वही काम में आती है भरे हुए बर्तन को तो कोई ना खरीदेगा मकान आप दीवाल को कहते हैं कि दीवाल के भीतर जो खाली जगह है उसको हम आमतौर से मकान दीवालों को कहते हैं और जब हम मकान बनाने की सोचते हैं तो दीवालें बनाने की सोचते हैं लाहौल पे कहता है बड़ी उल्टी तुम्हारी समझ है मकान तो वो है जो दीवालों के भीतर खाली जगह क्योंकि कोई आदमी दीवालों में नहीं रहता खाली जगह में रहता है और ये खाली जगह अगर भरी हो तो मकान बेकार है तो शरीर तो सिर्फ दीवाल है वो तो मजबूत होनी चाहिए वो भीतर जो मन है वही महल है वो खाली होना चाहिए और उस महल के भीतर भी जो मनुष्य की चेतना है आत्मा है वो निवासी है अगर मन खाली हो तो ही वो निवासी ठीक से रह पाए तो ही स्पेस और जगह होती मन अगर बहुत भर जाता है तो अक्सर हालत ऐसी होती है कि मकान तो आपके पास है लेकिन इतना कबाड़ से भरा है कि आप मकान के बाहर ही सोते हैं बाहर ही रहते क्योंकि भीतर जगह नहीं है अगर हम एक ऐसे आदमी की कल्पना करें जिसके पास बड़ा महल है लेकिन सामान इतना है कि भीतर जाने का उपाय नहीं तो बाहर बरामदे में ही निवास करता है हम सब वैसे ही आदमी हैं मन तो इतना भरा है कि वह आत्मा के रहने की जगह नहीं हो सकती बाहर ही भटकना पड़ता है जब भी भीतर जाएंगे तो आत्मा नहीं मिलेगी मन ही मिलेगा कोई विचार कोई वृत्ति कोई वासना मिलेगी क्योंकि तो इतना भरा है सब घर के भीतर जाते हैं तो फर्नीचर तो मिलता है मालिक नहीं मिलता है लाहौल से कहता है जो ज्ञानी है वो कहते हैं शरीर तो भरा पूरा हो पुष्ट हो मन खाली हो मन ऐसा हो जैसे है ही नहीं अल्लाह से कहता है मन के खाली होने का अर्थ है आमन हो नो माइंड हो जिससे है ही नहीं जिससे मन की कोई बात ही नहीं है भीतर उस खाली मन में ही जीवन की परम कला का आविर्भाव होता है और जीवन के परम दर्शन होने शुरू होते हैं वे उनकी हड्डियों को दृढ़ बनाते परंतु उनकी इच्छा शक्ति को निर्बल करते हड्डियों को मजबूत बनाते लेकिन उनके विल को उनके संकल्प को कमजोर करते हैं छीन करते हैं हम सब तो संकल्प को मजबूत करते हैं हम तो किसी व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम में कोई विल पावर ही नहीं तुम में कोई संकल्प की शक्ति नहीं अगर संकल्प की शक्ति नहीं तो तुम बिना रीढ़ के आदमी हो तुम आदमी ही नहीं अल्लाह उससे कहता है ज्ञानी संकल्प की शक्ति को छीन करते हैं अजीब बात है हम तो एक एक बच्चे को सिखा रहे हैं कि विल बढ़नी चाहिए इस सदी के जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उन सभी का ख्याल है कि आदमी में संकल्प बढ़ना चाहिए नित ने बहुत अद्भुत किताब लिखी है विल टू पावर से का ख्याल है कि आदमी के पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि शक्ति का संकल्प शक्ति कैसे मिले इसका संकल्प और जो आदमी जितना संकल्पवान है उतना महान है या इमरसन इस सारे के सारे पश्चिम के विचारक संकल्प पर जोर देते हैं कि संकल्प मजबूत हो तुम्हारी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अटल पत्थर की दीवाल कि जगत हिल जाए लेकिन तुम न हिलो टूट जाओ मिल जाओ झुकमा अल्लाह उससे कहता है कि हड्डियों हो मजबूत संकल्प शक्ति बिल्कुल हो होगी नहीं क्यों क्योंकि मनुष्य के बीच दो चीजों के सामने चुनाव है या तो संकल्प या समर्पण जो संकल्प करेगा उसका अहंकार मजबूत होगा जो समर्पण करेगा उसका अहंकार गलेगा और मिटेगा जो संकल्प के रास्ते से चलेगा वो अपने पर पहुंचेगा और जो समर्पण के रास्ते से चलेगा वो परमात्मा पर पहुंचेगा। परमात्मा तक पहुंचना हो तो छोड़ देना पड़ेगा अपने को और स्वयं के मैं को मजबूत करना हो तो फिर पकड़ लेना पड़ेगा अपने को तो शरीर चाहे मिट जाए हड्डियां चाहे टूट जाए संकल्प ना टूटे ऐसा हम सबकी व्यवस्था है इसको हम सीधी व्यवस्था कहते हैं क्योंकि तो हम कहते हैं कैसे कमजोर आदमी हो लड़ नहीं सकते जूझ नहीं सकते शक्ति नहीं तुमने कोई अल्लाह से कहता है ये शक्ति होनी ही नहीं चाहिए नहीं ऐसा नहीं कि तुम टूट जाओ लेकिन झुको मत लाओ से कहता है तुम ऐसे हो कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कब झुक गए हवा को पता भी ना चले कि तुमने रेसिस्ट किया कि तुमने थोड़ा भी प्रतिरोध किया हवा आए कि तुम पहले ही झुक जाओ जिससे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं ियल वृक्ष अकड़ के खड़े रह जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते छोटे पौधे झुक जाते हैं और बड़ा मजा यह कि छोटे पौधे तूफान को जीत लेते हैं और बड़े पौधे तूफान से मर जाते हैं। लाओस से कहता है अगर तुम लड़ोगे तो हारोगे क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हें पता नहीं वो कौन है एक एक व्यक्ति जब भी लड़ रहा है तो अनंत शक्ति से लड़ रहा है हमारे चारों ओर जो अनंत निवास कर रहा है हम उससे ही लड़ रहे हैं लाउस से कहते हैं लड़ो मत लड़ो ही मत लड़ने का सवाल ही ना उठे तुम अपने को इतना अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना भी है तुम गिर जाओ तुम तूफान के साथी हो जाओ कोऑपरेट विथ इट उसका सहयोग करो तूफान पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास से कैसे गुजर गया और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हें तूफान ने छुआ भी नहीं और तुम पाओगे तुम्हारी शक्ति का इंच भर भी नष्ट नहीं हुआ क्योंकि तुम लड़े ही नहीं और हारने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि जिसका तूफान है उसी के तुम हो वो जो लड़ने आया था तुम्हें लगा था कि लड़ने आया है वो लड़ने आया नहीं था तुम्हारे संकल्प की वजह से तुम्हें लगा था कि लड़ने आया है तुम लड़ने को सुख थे इसलिए तुमने उसे शत्रु की तरह व्याख्या कर ली अन्यथा कोई व्याख्या की जरूरत इसे थोड़ा समझे सच में कोई शत्रु होता है या हम व्याख्या करते हैं कि वो शत्रु है और व्याख्या हम क्यों करते हैं हम व्याख्या इसलिए करते हैं कि हम लड़ना चाहते अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता तो एक बात निश्चित है कि मैं शत्रु की व्याख्या नहीं करूंगा कि कोई शत्रु लड़ना चाहता हूं तो शत्रु को निर्मित करूंगा सब शत्रुता संकल्प से निर्मित होती है सब संघर्ष संकल्प से निर्मित होता है लाओ से कहता तुम तो ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं जैसे हवा तलवार से निकल जाती तलवार हवा से निकल जाती है हवा कहीं कटती नहीं क्योंकि हवा रेसिस नहीं करती पानी से तलवार गुजार देते हो पानी कटता नहीं तलवार काट भी नहीं पाती कि पानी जुड़ जाता है क्योंकि पानी रेसिस्ट नहीं करता वो प्रतिरोध नहीं करता तुम भी लड़ो मत ला उससे कहता तुम भी हवा पानी जैसे हो जाओ काटने वाली शक्ति को गुजर जाने दो तुम अगर न लड़ोगे तुम उसके गुजरते ही पाओगे कि जुड़ गए हो तुम टूटे ही नहीं तुम खंडित ही नहीं हुए अगर तुम लड़े तो तुम टूट जाओगे संकल्प को हम जैसा आदर देते हैं लाउ से ठीक उससे विपरीत उसकी व्याख्या करता है हम आदर देंगे क्योंकि हमारा सारा सारा जीवन का ढांचा अहंकार पर निर्मित महत्वाकांक्षा पर खड़ा है दौड़ना है कहीं पहुंचना है कुछ पाना है धन यश पद मर्यादा कुछ उपलब्ध करना है किन्हीं से कुछ छीनना है किन्हीं इसको कुछ हमसे न छीनने ले इससे रोकना है जीवन हमारा एक संघर्ष है हमारे देखने का ढंग संघर्ष का ढंग झुकना नहीं झुके तो भारी ग्लानी होगी लाओ से कहता है ये ये जीवन के सोचने का ढंग बीमारी में ले जाता है रुगणता में ले जाता है तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं ये जो न होने जैसा होना है वह संकल्पना होगा जापान में जूदो या जिदुस्सु की पूरी कला लाहौस के इसी सूत्र पर खड़ी उससे थोड़ा समझ लेना हो पी उससे समझ में आ जाएगा कि लाहौस से क्या कहता है अगर मैं आपको घूसा मारूं तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया मालूम होती है वो ये है कि आप मेरे घूसे का विरोध करें विरोध दो तरह का होगा अगर आपको मौका मिला तो आप मेरे घूसे को रोकेंगे या घूसे के जवाब में घुसा उठाएंगे अगर मौका न मिला फिर भी घूसा जब आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपके शरीर के रग रेशे से प्रतिरोध उठेगा आपकी मांसपेशियां आपके स्नायु सब सख्त होकर घूसे को रोकेंगे की भीतर तक चोट न पहुंच जाए आपकी हड्डियां कड़ी हो जाएंगी आपका शरीर भिज जाएगा खिंच जाएगा ताकि सख्ती से आप दीवाल बना ले और घूसे की चोट भीतर न पहुंच पाए जुडो की कला इससे बिल्कुल उल्टी और जुडो की कला से बड़ी कोई कला नहीं है युद्ध के मामले में और जुडो का थोड़ा सा जानकार भी आपके बड़े ऐसी बड़े पहलवान को क्षण भर में चित्त कर देगा और चित्त कर देगा इस तरकीब से कि लड़ेगा नहीं जूदों की कला यह कहती है कि जब तुम्हें कोई घुसा मारे तो तुम घुसे को पी जाओ को ऑपरेट विथ इट तुम उससे लड़ो मत जब तुम पर कोई घुसा मारे तो तुम ऐसे हो जाओ जैसे कि तुम एक तकिये जैसे हो घुसा तुम पर लग गया और तुम पी गए। फर्क समझने, घुसे के विरोध में प्रतिरोध और घूसे को पी जाने का घूसा आपके ऊपर मारा गया है आप सहयोग करो और घूसे को पी जाओ उससे कहीं भी लड़ो मत किसी तल पर भी और जो वो कहता है घूसे मारने वाले का हाथ टूट जाएगा घूसे मारने वाले का हाथ टूट जाएगा क्योंकि घूसा मारने वाला बहुत शक्ति और बहुत संकल्प से मार रहा है और अगर आपने बिल्कुल जगह दे दी तो उसकी हालत ठीक हो जाएगी जैसे एक रस्सी को पकड़ के आप खींच रहे हो मैं खींच रहा हूं और मैंने रस्सी छोड़ दी मैंने खींचा ही नहीं मैंने प्रतिरोध ना किया मैंने कहा आप खींचते हो ले जाओ तो आप गिर पड़ोगे जूदों की कला कहती है मारो मत जब कोई मारे तो उसके सहयोगी हो जाओ उसको दुश्मन मत मानो मानो कि जैसे वो अपने ही शरीर का एक हिस्सा है और तब थोड़ी देर में मारने वाला थक जाएगा और परेशान हो जाएगा उसकी शक्ति छीन होगी क्योंकि हर घूसे में शक्ति बाहर फेंकी जा रही और आपकी शक्ति छीन नहीं होगी बल्कि जुदो कहता है कि उसके घूसे से जो शक्ति निकल रही है वो भी आप पी जाओगे वो भी आपको मिल जाएगी पांच मिनट के भीतर जूदो का ठीक से जानने वाला आदमी किसी भी तरह के आदमी को परास्त कर देता है परास्त करना नहीं पड़ता वो परास्त हो जाता है एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जूदो की एक बहुत बड़ा तलवारबाज एक बड़ा है वो इतना बड़ा तलवारबाज है कि जापान में उसका कोई मुकाबला नहीं एक रात वो अपने घर लौटा है दो बजे है जब वो अपने बिस्तर पर लेटने लगा तो उसने देखा एक बड़ा चूहा निकला है दीवान से उसे बड़ा क्रोध आया उसने चूहे को डराने धमकाने की कोशिश की अपने बिस्तर पर से लेकिन चूहा अपनी जगह पर बैठा था उसे बड़ी हैरानी हुई वो बड़े बड़े लोगों को धमका दे तो भाग खड़े होते चूहा उसको क्रोध इतना आ गया कि उसके पास नहीं उसकी सीखने की लकड़ी की तलवार पड़ी थी उसने उठा के जोर से चूहे पर हमला किया हमला उसने इतने क्रोध में किया चूहा जरा इंच भर सरक गया उसकी तलवार जमीन पर पड़ी और टुकड़े हो गई और चूहा अपनी जगह बैठा रहा तब जरा उसे घबराहट पैदा हो गई चूहा कोई साधारण नहीं मालूम होता उसके वार को चूक जाना उसका वार चूक जाए इसकी कल्पना भी नहीं थी वो अपनी असली तलवार लेके आ गया लेकिन जब चूहे को मारने के लिए कोई असली तलवार लेके आता है तो उसकी हार निश्चित असली तलवार लेकर आ गया जब वो तभी हार निश्चित हो गई चूहे को मारने के लिए असली तलवार एक योद्धा को लानी पड़े चूहे से डर तो गया वो बहुत और चूहा असाधारण हाथ तो उसका कपने लगा और उससे लगा कि अगर असली तलवार टूट गई तो फिर इस अपमान को सुधारने का कोई उपाय न रह जाए उसने बहुत संभल के मारा और जो जानते हैं वो कहते हैं जितना संभल के आप निशाना लगाएंगे उतना ही चूक जाएगा क्योंकि संभलने का मतलब है कि भीतर डर है भीतर घबराहट है कंपन अगर भीतर कोई डर नहीं घबराहट नहीं तो आदमी संभल के काम नहीं करता काम करता है और हो जाता है उसने तलवार मारी उसे जिंदगी में उसने बहुत बार तलवार उठाई और चलाई और वो कभी चूका नहीं था एक क्षण उसका हाथ बीच में कपा और जब तलवार नीचे पड़ी तो टुकड़े टुकड़े हो गई चूहा जरा सा हट गया था उस तलवारबाज़ की समझ के बाहर हो गई बात उसने होश खो दिया कहानी कहती है कि उसने गांव में खबर की कि किसी के पास कोई जानदार बिल्ली हो तो ले आओ और दूसरे दिन गांव में जो बड़े से बड़ा धनपति था उसने अपनी बिल्ली भेजी वो कई चूहों को मार चुकी थी लेकिन तलवारबाज डरा हुआ था और जिस धनपति ने अपनी बिल्ली भेजी थी वो भी डरा हुआ था क्योंकि जब तलवारबाज की तलवार टूट गई हो तो बिल्ली कहाँ तक सफल होगी ये भय है और बिल्ली को भी खबर मिल गई थी और तलवारबाज बहुत बड़ा था बिल्ली ने बहुत चूहे मारे थे लेकिन इस चूहे से आतंकित हो गई थी रात भर सो ना पाई सुबह जब चली तो पूरी तैयारी से चली रास्ते में पच्चीस योजनाएं बनाई कभी कभी उसके मन को भी हुआ मैं ये क्या कर रही हूँ चूहे तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं मैं योजना कर रही हूं लेकिन योजना कर लेनी उचित चूहा असाधारण मालूम होता था बिल्ली दरवाजे पर आई एक क्षण उसने भीतर देखा चूहे को देख कर कब गई चूहा बैठा था तलवार टुकड़े टुकड़े पड़ोस में पड़ी थी इसके पहले की बिल्ली आगे बढ़े चूहा आगे बढ़ा बिल्ली ने बहुत चूहे देखे थे लेकिन कोई चूहा बिल्ली को देख के आगे बढ़ेगा बिल्ली एकदम बाहर हो गई तलवारबाज की हिम्मत बिल्कुल टूट गई अब क्या होगा सम्राट को खबर की गई कि आपके राजमहल की बिल्ली भेज दी जाए आप कोई और उपाय नहीं सम्राट के पास जो बिल्ली थी वो निश्चित ही देश की श्रेष्ठ समल बिल्ली थी लेकिन वही हुआ जो होना था सम्राट की बिल्ली ने चलते वक्त सम्राट से कहा आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे छोटे मोटे चूहों को मारने को मुझे भेजते हैं मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ लेकिन ये भी उसने अपनी रक्षा के लिए कहा था खबरें पहुंच गई थी कि चूहा आगे बढ़ा कि बिल्ली वापस लौट गई कि तलवार टूट गई कि योद्वा हार गया है की चूहे का आतंक पूरे गाँव पर छाया हुआ चूहा साधारण नहीं है लेकिन बचाव के लिए उसने राजा से कहा कि साधारण से चूहे को मुझे बेचते ने कहा चूहा साधारण नहीं है और आतंकित मैं भी हूं कि तू लौट तो ना आएगी जो होना था वही हुआ दिल्ली गई उसने जोर से झपट्टा मारा लेकिन चूक गई दीवार से उसका मुंह टकराया लहूलुहान होकर वापस लौट गई चूहा अपनी जगह था गांव में एक फकीर के पास और एक बिल्ली थी इस सम्राट की बिल्ली ने ही कहा कि अब और कुछ रास्ता नहीं है सिर्फ उस फकीर के पास एक बिल्ली है जो हम सबकी गुरु है और जिसने हमने कला सीखी शायद उसे कुछ पता हो वो मास्टर कैट थी उस बिल्ली को बुलाया गया सारे गांव की बिल्लियां इकट्ठी हो गई कोई 500 बिल्लियों ने भीड़ लगा ली मकान के आसपास क्यूँकी चमत्कार का मामला और अगर फकीर की बिल्ली हारती है तो फिर बिल्ली सदा के लिए चूहों से हार जाएगी चूहा अपनी जगह बैठा था फकीर की बिल्ली जब भीतर जाने लगी तो सभी बिल्लियों ने सलाह दी की देखो ऐसा करना की देखो ऐसा करना कुछ ऐसा कर लेना फक। उस फकीर की बिल्ली का ना समझो अगर योजना बनाओगी चूहे को पकड़ने की तो चूहे को कभी ना पकड़ पाओगी क्योंकि जिस बिल्ली ने योजना बनाई वो हार गई योजना बनाने का मतलब ये है कि चूहे से डर गए तुम चूहे ही है ना पकड़ लेंगे कोई पकड़ने में कला की जरूरत नहीं है बिल्ली होना ही हमारी कला है हम पकड़ लेंगे योजना मैं नहीं बनाऊंगी योद्धा ने भी कहा कि थोड़ा सोच लो क्योंकि यह आखिरी मामला है अगर तू भी लौट गई तो मुझे घर छोड़ के भाग जाना पड़ेगा क्योंकि भीतर इस कमरे के मैं अब नहीं जा सकता हूँ तो चूहे को देखना भी ठीक नहीं है अब वो वहीं बैठा है अपनी जगह पर उस बिल्ली ने कहा ये भी कोई बात है सब शांत रहे वो बिल्ली भीतर गई और चूहे को पकड़ के बाहर आ गई बिल्लियों की भीड़ लगी उन सबने पूछा की चूहे को तूने पकड़ा कैसे क्या है तरकीब उस बिल्ली ने कहा मेरा बिल्ली होना काफी मैं बिल्ली हूँ और ये चूहा है और चूहा सदा से कोऑपरेट करते रहे सदा से सहयोग करते रहे बिल्लियां सदा से पकड़ती रही ये हम दोनों का स्वभाव है कि मैं बिल्ली हूँ और ये चूहा है ये पकड़ा जाएगा और मैं पकड़ लूंगी तुमने योजना बनाई इसी से भूल हो गई तुम बुद्धि को बीच में लाए इसी से परेशान हुए जिन फकीर इस कहानी को सैकड़ों साल से कहते रहे ये बिल्ली गरीब फकीर की बिल्ली थी सम्राट की बिल्ली के बराबर इसके पास शरीर भी ना था ताकत भी ना थी इसके हाथ में तलवार भी ना थी साधारण बिल्ली थी और उस बिल्ली ने कहा कि मेरा स्वभाव ये चूहे का स्वभाव इसमें कोई अनहोना नहीं हुआ है जजस्व या जुदो सिखाने वाले लोग कहते हैं कि प्रकृति का एक नियम और एक स्वभाव है अगर कोई भूसा आपकी तरफ मारा जाए अगर आप प्रतिरोध करें तो दोनों शक्तियां लड़ती और दोनों शक्तियों में संघर्ष होता है दोनों शक्तियां छीन होती अगर आप प्रतिरोध ना करें तो एक ही तरफ से शक्ति आती है दूसरी तरफ खाली गड्ढा बन जाता है शक्ति आत्मसात हो जाती दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाता है वो योजना करके हमला करता है और आप अनायजित बिना किसी प्लानिंग के चुपचाप हमले को पी जाते अगर ऐसा शून्य भीतर बन जाए कि किसी हमले का कोई प्रतिरोध ना हो क्योंकि भीतर कोई प्रतिरोध करने वाला संकल्प ही ना रहा तो उस शून्य में जगत की महानतम शक्ति का विर्भाव होता है लाओस से कहता है संकल्प छीन हो उस अर्थ थे कि संकल्प शून्य हो भीतर शून्यवत हो जाओ कुछ होने की कोशिश मत करो उस बिल्ली ने कहा कि तुम सब बिल्ली बिल्ली होने की कोशिश कर रही हो बिल्ली होने की कोई कोशिश करनी पड़ती तुम बिल्ली हो तुम्हारी कोशिश ही तुम्हें तकलीफ में डाल रही तुम हमला बनाने की योजना में पड़ी हो जुदू का शिक्षक सिखाता है कि हमला मत करना सिर्फ हमले की प्रतीक्षा करना और जब हमला आए तो तुम एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम उसे आत्मसात कर जाओ और अगर कोई गाली दे और आप गाली को आत्मसात कर जाएं, तो जिसने गाली दी है वो कमजोर हो जाता करें और देखें और जिसने गाली चुपचाप पी पीली पी दबाई नहीं दबाना नहीं है पी ली जैसे कोई ने प्रेम का उपहार दिया ऐसा पी ली आत्मसात कर ली समी अपने में एब्सॉर्ब कर ली गड्ढा बन गया तो गाली देने में जितनी शक्ति उस व्यक्ति की वह हुई उतनी शक्ति इस व्यक्ति को मिल गई और जब गाली देने वाला पाता है कि विरोध में गाली नहीं उठी तो इतना परेशान हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं जब आप विरोध में गाली दे देते हैं तो परेशान नहीं होता क्योंकि ठीक है अपेक्षा यही थी कि आप गाली देंगे उत्तर में लेकिन जब आप गाली नहीं देते हैं तब परेशान हो जाता है और दुगने बजन की गाली खोज के लाता है और जोर से हमला करता है लेकिन अगर आपको कला है पीने की तो आप उसके हमले को पीते चले जाते हैं और उसे निर्बल करते चले जाते हैं वो अपनी ही निर्बलता से गिरता है जुदो कहता है कि दुश्मन अपनी ही निर्बलता से गिर जाता है तुम्हें गिराने की कोई जरूरत ही नहीं लाओस से के इन्हीं सूत्रों से जुदो का विकास हुआ और लाओस से के इन्हीं सूत्रों से और बुद्ध के विचार के सम्मिलन से न का जन्म हुआ बुद्ध का विचार भारत से चीन पहुंचा और चीन में लाओस्य के विचार की परत वातावरण में थी इन दोनों के संगम से एक बहुत ही नई तरह की चीज दुनिया में पैदा हुई जेन बुद्ध ने भी कहा था बहुत और अर्थों में किसी और तल पर कि मैं अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ लड़ के हार गया और मैं जीत पाया और जब मैंने भीतर के शत्रुओं से लड़ना ही बंद कर दिया और जीतने का ख्याल ही छोड़ दिया तो मैंने पाया कि मैं जीता ही हुआ हूं और जब लाव के इन सूत्रों से बुद्ध के इन विचारों का तालमेल बना तो एक बिल्कुल ही नया विज्ञान पैदा हुआ वो विज्ञान है बिना लड़े जीतने का वो विज्ञान है लड़ना ही नहीं और जीत जाना संघर्ष नहीं और विजय संकल्प नहीं और सफलता हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम तो सोचते हैं जहां भी संकल्प होगा वहीं सफलता है जहां संघर्ष होगा वहीं विजय है जहां युद्ध होगा वहीं तो पुष्पहार पहनाए जाएंगे जीत के तो लाव से उल्टा मालूम पड़ेगा वो कहता हड्डियां तो मजबूत हो लेकिन संकल्प शून्य हो क्यों हड्डियों और संकल्प में क्यों फर्क कर रहा है अगर आपके ऊपर मैं हमला करूं तो हड्डियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमले को पी सकें हड्डियों का मतलब है आपके पास जो भी पीने की संरचना है स्ट्रक्षा है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि पी जाए लेकिन भीतर कोई प्रतिरोध करने वाला अहंकार नहीं होना चाहिए कि लड़ पड़े ध्यान रहे लड़ने के लिए उतने मजबूत शरीर की जरूरत नहीं है जितना लड़ाई पीने के लिए मजबूत शरीर की जरूरत है कमजोर शरीर वाला भी लड़ सकता है अक्सर ऐसा होता है कि कमजोर हो शरीर और दिमाग हो पागल तो खूब लड़ सकता है कोई शरीर की कमजोरी से लड़ने में बाधा नहीं पड़ती शरीर की कमजोरी लड़ने में बाधा नहीं बल्कि सच्चाई तो यह है कि कमजोर शरीर लड़ने को बहुत आतुर होता है सुना है मैंने कि हांगकांग में पहली दफा जो अमरीकन उतराया उसने हांगकांग के बंदरगाह पर दो चीनियों को लड़ते देखा से की परंपरा से ही जुड़े हुए अनेक परंपराएं चीन में विकसित हुई वो दस मिनट तक खड़ा होकर देखता रहा कि वो बिल्कुल एक दूसरे के मुंह के पास मुंह ले आते हैं घुसा उठाते हैं एक दूसरे की नाक तक घुसा ले जाते हैं बड़ी गालियां देते हैं बड़ी चीखपुर मचाते हैं। लेकिन हमला नहीं होता दस मिनट में तो वो थोड़ा हैरान हुआ कि किस प्रकार की लड़ाई उसने अपने गाइड को पूछा कि क्या हो रहा है क्योंकि तो उसको समझ नहीं आया कि लड़ाई हो रही क्योंकि लड़ाई कैसे इतने निकट घू पहुंच जाते हैं और वापस लौट जाते हैं ये कोई खेल हो रहा है उस गाइड ने कहा कि ये चीनी ढंग की लड़ाई चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग लेकिन फाइट तो हो ही नहीं रही लड़ाई तो हो ही नहीं रही दस मिनट से मैं देख रहा हूँ इतने निकट दुश्मन और घूसा इतने करीब आ जाता हो फिर वापस क्यों लौट जाता है? तो उस गाइड ने कहा कि ढाई हजार साल से इस मुल्क में एक ख्याल है कि जो पहले हमला करे वो कमजोर वो हार गया तो ये दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पहले हमला करे वो कमजोर वो हार गया उसने काबू पहले खो दिया वो कमजोरी का लक्षण है तो ये सब भीड़ भी खड़े होकर ये देख रहे कि कौन हारता है और हार का लक्षण ये हुआ कि हमला हुआ कि भीड़ हट जाएगी बात खत्म हो गई आदमी हार गया जिसने हमला किया पहले और ये दोनों एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि हमला करो अब इसमें कौन हारता है ये देखना है और हार का बड़ा अजीब सूत्र वो जो हमला करेगा वो हार गए इलाउसे की धारणा है कि कमजोर हमला पहले कर देता है मैंने कल मेकेवली का नाम लिया आपसे और मेकियावलीस से मैं बड़ी समान अंतर बात है मेकियावली कहता है सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय पहले हमला कर देना है द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू अटैक फर्स्ट अगर सुरक्षा चाहते हो तो पहले ही हमला कर दो वो ठीक कह रहा है वो ठीक इसलिए कह रहा है कि इतनी देर मत करो हमला पहले ही कर दो अगर कमजोर भी पहले हमला कर दे मैकेवली के हिसाब से तो उसके जीतने की संभावना बन जाएगी वो आगे हो गया और मैकेवली जो संदेश दे रहा है वो कमजोरों के लिए दे रहा है असल में सुरक्षा कमजोर के लिए ही ख्याल है लाओस से कहता है कि हमला आए तो पी जाओ हमला करने का तो सवाल ही नहीं पहले क्या पीछे भी करने का सवाल नहीं उसने आत्मलीन कर लेना ऐसा हो सके कि शरीर हो स्वस्थ मन हो सुन हड्डियां हो मजबूत मकान की दीवार हो सुदृढ़ और भीतर मालिक हो जैसे नहीं तो लाओ से कहता है परफेक्ट मैन पूर्ण आदमी का जन्म होता है पूर्ण मनुष्य का जन्म होता है ये धारणा उल्टी है हमारे सबके हिसाब में ये धारणा उल्टी और ये उल्टी इसलिए दिखाई पड़ती रहेगी कि हमारे सोचने के सारे मापदंड अल्लाह से बिल्कुल विपरीत है हम कहेंगे ये कमजोरी है कायरता है कि कोई हमला करे और तुम जवाब ना दो हम कहेंगे ये कायरता है कि कोई हमला करे और तुम जवाब ना दो जिंदगी पुकारे लड़ाई के लिए और तुम खड़े रह जाओ कि तूफान चुनौती दे और तुम लेट जाओ कि नदी बहाने लगे तुम्हें और तुम बह जाओ और उल्टे ना बहो नसरुद्दीन को खबर दी है उसके घर के आसपास के पड़ोसियों ने कि तू भाग जल्दी तेरी पत्नी नदी में गिर पड़ी पूर है तेज वर्षा के हैं दिन धार है कड़ी और डर है कि पत्नी शीघ्र ही सागर में पहुंच जाए तू भाग नसरुद्दीन भागा तट पर बहुत भीड़ खट्टी हो गई वो नदी में कूदा और उल्टी धार की तरफ तैरने लगा उल्टी तरफ सागर की तरफ दौड़ रही है नदी वो उल्टी तरफ नदी के उद्गम की तरफ जोर से तैरने लगा तेज है धार तैर भी नहीं पा रहा लोगों ने चिल्लाया पागल नफरुद्दीन कोई नदी में गिर जाए तो उल्टी तरफ नहीं बहता तेरी पत्नी नीचे की तरफ गई होगी उन्होंने कहा कि माफ करो मेरी पत्नी को मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ वो हर उल्टे काम करती रही वो कभी नीचे की तरफ नहीं बह सकते उसे मैं भली भांति पहचानता हूँ तीस साल का हमारा उसका सत्संग अगर तुम ये कहते हो कि सभी लोग नदी में गिर के नीचे की तरफ बहते हैं तो मेरी पत्नी ऊपर की तरफ बही होगी लाओ से और हमारे बीच ऐसे ही उल्टे नाते इसलिए लाह को समझना मुश्किल हो जाता है लाहस् को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे तर्क की व्यवस्था में उसकी तर्क की व्यवस्था में बड़ा उल्टापन है हम कहते हैं कायरता और लावस्व कहता है शक्ति वो कहता है जितनी बड़ी शक्ति है उतनी ही लड़ने की आतुरता कम होगी अगर शक्ति पूर्ण है तो लड़ाई होगी ही नहीं ऐसा समझे हम परमात्मा के द्वार पे जाके हम गाली दे रहे कोई उत्तर नहीं मिलता और नास्तिक हजारों साल से खंडन करते रहे हैं एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि परमात्मा एक आधबार तो कह देता कि मैं हूं इतने दिन से लंबा विवाद चलता है एक आध बार तो उसको इतना तो ख्याल आ जाना चाहिए था कि बड़ी कायरता होगी एक दफा तो कह दू के मैं हूं नहीं वो चुप लाउ से कहता है वो इसलिए चुप है कि वो परम शक्ति है प्रतिरोध वहां नहीं है अगर नास्तिक कहता है तुम नहीं हो तो परमात्मा से भी प्रतिध्वनि आती है कि नहीं हो ऑपरेट कर जाता है उसके साथ भी सहयोग कर लेता है उससे भी विरोध नहीं है जितनी बड़ी ऊर्जा उतना ही प्रतिरोध नहीं होता सुना है मैंने एक स्कूल में एक पादरी बच्चों को बैदिल का पाठ सिखा रहा है और उनसे कह रहा है कि कल मैंने तुम्हें क्षमा के लिए सारी बातें समझाई थी अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम उसे क्षमा कर सकोगे एक छोटे से लड़के को उसने खड़े करके पूछा कि तेरा क्या ख्याल है अगर कोई लड़का तुझे घूसा मार दे तो तू उसे क्षमा कर सकेगा उस लड़के ने कहा कर तो सकूंगा अगर वो मुझसे बड़ा हो कर तो सकूंगा अगर वो मुझसे बड़ा हो छोटे को करना जरा मुश्किल पड़ जाए असल में हम सब की सब की मनोदशा ऐसी ही है जिसको हम दबा सकते हैं हम दबा देते हैं जिसको हम सता सकते हैं उसे हम सता देते हैं जिसको हम चोट पहुंचा सकते हैं उसे हम चोट पहुंचा ही देते हैं जिसे हम नहीं पहुंचा सकते तब हम बड़े सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। से कह रहा है कि तुम्हारे भीतर वो बिंदु ही ना रह जाए जो छोटे बड़े को सोचता है इसके साथ उसके साथ सोचता है इस स्थिति में क्या करूं उस स्थिति में क्या करूं सोचता है वो बिंदु ही ना रह जाए तुम्हारे भीतर संकल्प ही ना रह जाए लाव को अगर एक छोटा बच्चा भी चांटा मार दे तो भी जवाब नहीं देगा और एक सम्राट भी हमला बोल दे तो भी जवाब नहीं देगा इसे अगर इस सूत्र को ठीक से ले लें तो साधना का बड़ा सूत्र है कभी छोटा सा प्रयोग करके देखें एक सात दिन के लिए अप्रतिरोध का नॉन रेसिस्टेंस का कि कुछ भी होगा पी जाएंगे प्रयोगात्मक एक सात दिन के लिए कुछ भी होगा पी जाएंगे जिन जिन चीजों में कल प्रतिरोध किया था प्रतिरोध नहीं करेंगे या जिन जिन चीजों में कल दबाना पड़ा था दबाएंगे नहीं पी जाएंगे और एक सात दिन में आप पाएंगे कि आप इतनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल आपके पास इतनी ऊर्जा इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाती जिसका हिसाब तब मुश्किल हो जाएगा उसके बाद इस ऊर्जा को व्यर्थ डिसिपेट करना हम सब डिसिपेट कर रहे हैं फेंक रहे हैं सड़क से गुजर रहे एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़े होकर हंस दे और आप में प्रतिरोध शुरू हो गए प्रतिरोध शुरू हो गए से पर किसी ने गांव गाँव में हमला कर दिया ने तो लौट के भी नहीं देखा कि वह आदमी कौन वो चलता ही गया उस आदमी को बड़ी बेचैनी हुई उसने लौट के भी नहीं देखा कि पीछे से लकड़ी किसने मारी वह आदमी भागा हुआ आया उसने लाहौस को रोका और कहा कि लौट के तो देख लो अन्यथा हमारा मारना बिल्कुल बेकार ही गया कुछ तो कहो लाओ से का कभी भूल चूक से अपना ही नाखून हाथ में लग जाता है तो क्या करते है? कभी राह चलते अपनी ही भूल से गिर पड़ते ही घुटने टूट जाते तो क्या करते हैं ने कहा एक बार ऐसा हुआ कि मैं नाव में बैठा था और एक खाली नाव आके मेरी नाव से टकरा गई तो मैंने क्या किया लेकिन अगर उस दूसरी नाव में कोई मल्लाह बैठा होता तो झगड़ा तो हो जाता तो झगड़ा हो जाता खाली नाव थी तो कुछ ना किया कोई मल्लाह बैठा होता तो झगड़ा हो जाता लेकिन उसी दिन से मैंने समझ लिया कि जब खाली नाव को कुछ नहीं किया तो मल्लाह भी बैठा हो तो क्या फर्क पड़ता है तुमने अपना काम कर लिया तुम जाओ मुझे मेरा काम करने दो वो आदमी दूसरे दिन पुनः आया और उसने कहा मैं रात भर सो नहीं सका तुम आदमी कैसे हो तुम कुछ तो करो तुम कुछ तो कहो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं स्वभावतः उसके मन में बहुत कुछ कठिनाई चलती रही होगी हम सब अपेक्षाओं में चलते हैं अगर मैं गाली देता हूं तो मैं मानकर चलता हूं कि गाली लौटेगी लौट आती है तो नियमानुसार सब हो रहा है नहीं लौटती है तो बेचे नहीं होती बेचैनी उतनी हो जाती है कि मैं अगर प्रेम करता हूं तो मान के चलता हूं कि प्रेम लौटेगा नहीं लौटता है तो जैसी बेचैनी हो जाती हम सबके लेन के सिक्के तय लाभ से कहता ये, ये सिक्कों को बदल डालो भीतर हो जाओ शून्य वस्त संकल्प को हटा दो और जो होता है होने दो हम कहेंगे तब तो मौत आ जाएगी बीमारी आ जाएगी कोई लूट ही लेगा सब बर्बाद ही हो जाएगा हम हजार दलीले खोज लेंगे जरूर लेकिन हमारी दलीलों का बहुत मूल्य नहीं है क्योंकि जिन चीजों को बचाने के लिए हम दलीलें खोज रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं बचा पाते सभी छूट जाता है न तो मौत रुकती न बीमारी रुकती कुछ रुकता नहीं सभी नष्ट हो जाता है और उसको बचाने की चेष्टा में हम कभी उसे पा ही नहीं पाते जो ऐसा था कुछ कि मिल जाता तो कभी नष्ट नहीं होता है एक बार सात दिन का छोटा सा प्रयोग करके देखें मेरे लिए तो सन्यास का अर्थ यही है जल्लाह उससे कह रहा है यही अर्थ है सन्यास का कि ऐसा व्यक्ति जिसने संकल्प छोड़ दिया जिसने समर्पण स्वीकार कर लिया जिसने जगत के साथ संघर्ष छोड़ दिया और सहयोगी हो गए जो कहता है मेरी शत्रुता नहीं हवाए जहां ले जाएं मैं चला जाऊंगा जो कहता है मेरी अपनी कोई आग्रह की बात नहीं कि ऐसा हो जो हो जाएगा वही मुझे स्वीकार है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां मुझे पहुंचना है जहां पहुंच जाऊंगा कहूंगा यही मेरी मंजिल ऐसा व्यक्ति संन्यासी और ऐसी सन्यास की भावदशा में जीवन का जो परम धन है उसका द्वार उस खजाने का द्वार खुल जाता है से कहता है संत जो जानते हैं वे प्रज्ञावान पुरुष अपने शासन में यह भी शब्द सोचने जैसा है क्योंकि संत का कोई शासन नहीं होता संत की क्या गवर्नमेंट होती सेजेज इन देअर गवर्नमेंट संत अपने शासन संतों की तो कोई सरकार दिखाई पड़ती नहीं लेकिन ये बड़ा पुराना शब्द है बड़ा पुराना शब्द है और वक्त था ऐसा जबकि संत का ही शासन था कोई गवर्नमेंट नहीं थी उसकी कोई शासन व्यवस्था न थी कोई स्ट्रक्चर ना था लेकिन शासन उसी का था जैन परंपरा में अभी भी महावीर का शासन ऐसा ही शब्द प्रयोग किया जाता जो शासन दे उसको शास्त्रता कहा जाता इसलिए महावीर को या बुद्ध को शास्त्रा कहते हैं शास्त्रा जिसने शासन दिया और वो शास्त्रता ने जो कहा जहां संग्रीत हो उसको शास्त्र कहा जाता है शासन का अर्थ है ऐसे नियम जिनसे आदमी चल सके और पहुंच सके तो लास्ट से कहता है संत अपने शासन में अपनी सूचनाओं में मनुष्य को चलाने के लिए जो शास्त्र भी निर्मित करते हैं उसमें आदमी के मन को तो खाली करने की कोशिश करते शरीर को भरने की कोशिश करते हैं संकल्प को तोड़ते हड्डियों को मजबूत कर देते सारे हठ की पूरी प्रक्रियाएं हड्डी को मजबूत करने की प्रक्रियाएं और भीतर से संकल्प को हटा के समर्पण को ये ख्याल में आ जाए तो व्यक्तित्व का एक दूसरा ही रूप जैसे हम हैं फिर वैसे नहीं देखने का और ही ढंग एक दूसरा गेस्टाल्ट। और जैसा हम देखना शुरू करते हैं वैसी ही चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती अगर आपने तय कर रखा है सजग रहना है हर वक्त हमला हो तो हमले से उत्तर देना है हमला ना हो तो पहले से तैयारी रखनी है, तो आप रोज दुश्मन को खोज लेंगे जगत बहुत बड़ा है और हर आदमी की जरूरतें पूरी कर देता है अगर आप दुश्मन को खोजने निकले हैं तो आप दुश्मन को प्रतिपल खोज लेंगे ये खोज करीब करीब वैसी है जैसे कभी पैर में चोट लग जाए तो फिर दिन भर पैर में उसी जगह चोट लगती मालूम पड़ती कभी कभी हैरानी भी होती है कि मामला क्या है इतना बड़ा शरीर है कहीं चोट नहीं लगती वहीं चोट लगती है जहां चोट लगी है तो चोट तो रोज वहाँ ही लगती थी पता नहीं चलती थी आज वहाँ चोट लगी है इसलिए पता चलती है आपका वो हिस्सा संवेदनशील है सेंसिटिव है इसलिए पता चलता है दूसरे हिस्से पर पता नहीं चल वो संवेदनशील नहीं है तो हम जिस जिस चीज के लिए संवेदनशील हो जाते हैं वही वही हमें पता चलता अगर हम आकमन के प्रति संवेदनशील है अगर हमें लग रहा है कि सारा जीवन एक संघर्ष युद्ध है तो फिर हम रोज हर घड़ी उन लोगों को खोज लेंगे जो शत्रु उन स्थितियों को खोज लेंगे जो संघर्ष में ले जाएं। लाश से दूसरा गेस्ट देखने का दूसरा ढंग दूसरी सेंसिटिविटी दे रहा वो दूसरी संवेदनशीलता दे रहा वो कह रहा है कि सहयोग को खोजो और जो आदमी उस भाव से खोजने निकलेगा उसे मित्र मिलने शुरू हो जाते उसकी संवेदनशीलता दूसरी हो जाती वो मित्र को खोजने लगता है और हम जो खोजते हैं वो हमें मिल जाता है या हम ऐसा कहें कि जो भी हमें मिलता है वो हमारी ही खोज है इस जगत में हमें वो नहीं मिलता जो हमने नहीं खोजा है इसलिए जब भी आपको कुछ मिले तो आप समझ लेना है कि आपकी अपनी ही खोज है लेकिन हम ऐसा कभी नहीं मानते अगर दुश्मन मिलता है तो हम सोचते हैं हमारी क्या खोज दुश्मन है इसलिए मिल गया नहीं दुश्मन होने के लिए आप संवेदनशील हैं आप तैयार हैं खोज ही रहे सहयोग की ये व्यवस्था को ऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रोपाटकिन ने किताब लिखी है और क्रोपाटकिन इस सदी में कॉन्फ्लिक्ट की सदी है हमारी तो हमारा तो पूरा युग संघर्ष का है जहां मार्क्स से लेकर और माओ तक सारा विचार संघर्ष और कलह का है वहां एक आदमी जरूर रूस में ही हुआ वो आदमी भी क्रोपास्किन वो कोऑपरेशन सहयोग संघर्ष नहीं और उसने एक बहुत बड़ी कीमती बात प्रस्तावित की हालांकि इस सदी में सुनी नहीं गई क्योंकि यह सदी उसके लिए संवेदनशील नहीं डार्विन ने सिद्ध करने की कोशिश की कि सारा जगत जीवन के लिए संघर्ष है स्ट्रगल है स्ट्रगल टू सरवाइव अपने अपने को बचाने के लिए हर एक लड़ रहा है और उसने ये भी सिद्ध किया कि इसमें वही बच जाता है जो फिटेस्ट और फिटेस्ट का मतलब ये जो युद्ध में सर्वाधिक कुशल है वही बच जाता डार्विन से लेकर फिर इन 300 सालों में सारे जगत में संघर्ष का विचार परिपक्व होता चला गया और मुझे की बात है कि संघर्ष के परिपक्व विचार ने हमें संघर्ष के लिए और उन्मुख बनाया और जब इस सिद्धांत को हमने स्वीकार कर लिया कि जीवन एक संघर्ष है हर एक लड़ रहा है सिर्फ बाप बेटे से लड़ रहा है बेटा बाप से लड़ रहा है पति पत्नी से लड़ रहा है सब लड़ रहे हैं ऐसा नहीं कि नौकर मालिक से ही लड़ रहा है संघर्ष ही चल रहा है पूरे समय इस सारा जीवन में संघर्ष का ही रूप है ये डार्विन से लेकर माओ तक सारा ख्याल संघर्ष का है कल है वर्ग कल है फिर कलह बढ़ती चली जाती तो सभी तलों में प्रवेश कर जाती फिर एक एक आदमी अकेला है और सारी दुनिया से लड़ रहा है कृपाठ किन ने कहा कि संघर्ष आधार नहीं है सहयोग आधार है और मजे की बात उसने ये कही कि संघर्ष भी करना हो तो भी सहयोग जरूरी जिससे लड़ना है उसका भी सहयोग चाहिए लड़ाई के लिए भी अगर वो लड़ने में भी असहयोगी हो जाए नॉन कोऑपरेटिव हो जाए और कहते कि नहीं लड़ते तो लड़ने का भी कोई उपाय नहीं ये बहुत मजे की बात कृपा ने कही कि संघर्ष के लिए सहयोग अनिवार्य है लेकिन सहयोग के लिए संघर्ष अनिवार्य नहीं है फाउंडेशनल बुनियादी सहयोग है क्योंकि संघर्ष भी बिना सहयोग के नहीं हो सकता अगर मैं आपसे लड़ना भी चाहूं तो किसी न किसी रूप में आपके सहयोग की जरूरत है अगर आप बिल्कुल कोऑपरेट ही ना करें तो लड़ाई भी नहीं चल सकती लड़ाई भी बड़ा सहयोग है और दो आदमी जब लड़ते हैं तो बहुत बहुत ढंगों से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन सहयोग के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है इसका अर्थ होता है कि सहयोग ज्यादा गहरे में है और ने कहा कि डार्विन ने जाके देख लिया जंगल में कि शेर इस जानवर को खा रहा है वो जानवर उस जानवर को खा रहा है लेकिन क्रोपाटक का कहना है कि 24 घंटे में अगर एक बार शेर एक जानवर पर हमला करता है तो बाकी 23 घंटों में हजारों जानवरों के साथ सहयोग कर रहा उसे कभी डार्विन ने देखा नहीं जंगल के जानवर 24 घंटे लड़ नहीं रहे सच बात यह है कि आदमी से ज्यादा लड़ने वाला कोई भी जानवर जंगल में नहीं एक सूफी फकीर हुआ है जलालुद्दीन वो अपने ध्यान में बैठा है और उसके एक शिष्य ने आके उससे कहा कि उठिए उठिए बड़ी मुश्किल हो गई एक बंदर के हाथ में तलवार पड़ गई कुछ ना कुछ खतरा हो के रहेगा जलालुद्दीन ने कहा बहुत परेशान मत हो आदमी के हाथ में तो नहीं पड़ी है ना फिर कोई फिक्र की बात नहीं फिर कोई चिंता की बात आदमी के हाथ में पड़ गई हो तो फिर उठना पड़े फिर कुछ उपद्रव हो कर रहेगा जंगल में इतना संघर्ष नहीं जैसा हमें ख्याल है हम सबको ख्याल है कि जंगल एक संघर्ष है कॉन्फ्लिक्ट है, हिंसा है बड़ा सहयोग है लेकिन आदमी ने जो जंगल बनाया है जिसका नाम सभ्यता है समाज है, वो बिल्कुल संघर्ष है और तिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता है और पूरे समय एक दूसरे की दुश्मनी में सारा का सारा जाल फैलता चला जाता कृपाटकिन वही कह रहा है जो लाओस्य ने किसी दूसरे तल पर और गहरे तल पर कहा था लाओस से कहता है सहयोग लेकिन सहयोग वही लोग कर सकते हैं जिनके भीतर संकल्प छीण हो कलहे वही लोग कर सकते हैं जिनके भीतर संकल्प मजबूत हो संकल्प जितना ज्यादा होगा कलहे उतनी ज्यादा होगी संकल्प कलह का सूत्र है संकल्प क्षीण होगा शून्य होगा कलह विदा हो जाएगी लड़ने वाला तत्व ही नहीं रह जाएगा जो लड़ सकता था इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें, अल्लाह से की सारी चीजें प्रयोग करने जैसी है और प्रयोग करेंगे तो ख्याल में ज्यादा गहरा आएगा मुझे सुन लेंगे उतने से बात बहुत साफ नहीं होगी मुझे सुन के लगेगा भी कि समझ गए तो भी समझ में नहीं आएगा ये समझ ऐसी होगी जैसे अंधेरे में छोड़ी सी बिजली कौन जाए एक क्षण को लगे कि सब दिखाई पड़ने लगा और फिर क्षण भर बाद अंधेरा हो जाए क्योंकि आपका जो अपना तर्क है वो तर्क लंबा है वो जन्मों जन्मों का है जन्मों जन्मों का जो तर्क है वो तो कलह का है संघर्ष का है इस संघर्ष के तर्क की लंबी यात्रा में जरा सी बिजली कौन जाए कभी सहयोग की किसी की बात से तो वो कितनी देर टिकेगी जब तक कि आप सहयोग के लिए भी कोई प्रयोग न करें जबकि जब तक कि आपके संघर्ष के अनुभव के विपरीत सहयोग का अनुभव भी खड़ा न हो जाए उसे थोड़ा प्रयोग करें एक सात दिन का नियम किसी भी किसी भी सूत्र को समझने के लिए कम से कम सात दिन का नियम ले लें कि कल सुबह से सात दिन तक सहयोग करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए जहां जहां संघर्ष की स्थिति बनेगी वहां वहां सहयोग करूंगा और इस सूत्र का राज खुल जाए इन सब सूत्रों का राज व्याख्या से नहीं प्रती से खुलता है व्याख्या से समझ में आ जाए इतना ही कि प्रयोग करने जैसा है उतना काफी है जिससे लड़े थे उससे सहयोग कर लें जिससे लड़े होते उससे सहयोग कर लें जिस परिस्थिति में अकड़ के खड़े हो गए होते उस परिस्थिति में लेट जाए बह जाए और देखें सात दिन में आप मिटे या बने देखें सात दिन में आप कमजोर हुए कि शक्तिशाली हुए देखें सात दिन में आप खो गए कि बचे देखें सात दिन में कि आप बीमार हैं या स्वस्थ और एक बिल्कुल ही नए तरह के स्वास्थ्य का गुण अनुभव में आना शुरू हो सकता है आज इतना ही फिर कल